शिव पुराण रुद्र संहिता नारद जी बोले ब्रह्मण प्रजापते आप धन्य हैं क्योंकि आपकी बुद्धि भगवान में लगी हुई है विधे आप पुनः इस विषय का सम्यक प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए ब्रह्मा जी ने कहा तात एक समय की बात है मैं सब और ऋषियों तथा देवताओं को बुलाकर उन सबको क्षीर सागर के तट पर ले गया जहाँ सबका हित साधन करने वाले भगवान विष्णु निवास करते हैं वहाँ देवताओं के पूछने पर भगवान विष्णु ने सबके लिए शिव पूजन की ही श्रेष्ठता बतलाकर यह कहा कि एक मुहूर्त या एक क्षण भी जो शिव का पूजन नहीं किया जाता वही हानि है वही महान छिद्र है वही अंधापन है और वही मूर्खता है जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर है जो मन से उन्हीं को प्रणाम और उन्ही का चिंतन करते हैं वे कभी दुख के भागी नहीं होते भक्ति न ते जो महान सौभाग्यशाली पुरुष, मनोहर भवन सुंदर आभूषणों से विभूषित स्त्रियां, जितने से मन को संतोष हो उतना धन पुत्र पौत्र आदि संतति आरोग्य सुंदर शरीर अलौकिक प्रतिष्ठा स्वर्गीय सुख अंत में मोक्षरूपी फल अथवा परमेश्वर शिव की भक्ति चाहते हैं वे पूर्व जन्मों के महान पुण्य से भगवान सदाशिव की पूजा अर्चा में प्रवृत्त होते हैं जो पुरुष नृत्य भक्ति परायण हो शिवलिंग की पूजा करता है उसको सफल सिद्धि प्राप्त होती है तथा वह पापों के चक्कर में नहीं पड़ता भगवान के इस प्रकार उपदेश देने पर देवताओं ने उन श्रीहरि को प्रणाम किया और मनुष्यों की समस्त कामनाओं की की। पूर्ति के के के लिए उनसे के लिए उनसे शिवलिंग देने प्रार्थना की। उस प्रार्थना उस को को सुनकर उद्धार में तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा बुलाकर कहा विश्वकर्मन तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण देवताओं को सुंदर शिवलिंग का निर्माण करके दो तब विश्वकर्मा ने मेरी और श्रीहरी की आज्ञा के अनुसार उन देवताओं को उनके अधिकार के अनुसार शिवलिंग बना कर दिए मुनिश्रेष्ठ नारद किस देवता को कौन सा शिवलिंग प्राप्त हुआ इसका वर्णन आज मैं कर रहा हूं। उसे सुनो इंद्र पद्मराग मणि के बने हुए शिवलिंग की ओर कुबेर सुवर्ण में लिंग की पूजा करते हैं धर्म पीत पीतमि में पुखराज के बने हुए लिंग की तथा वरुण श्याम वर्ण के शिवलिंग की पूजा करते हैं भगवान विष्णु इंद्र नील में तथा ब्रह्मा हेम हेमय लिंग की पूजा करते हैं मुने विश्व देवगण चांदी के शिवलिंग की वसुगण पीतल के बने हुए लिंग की तथा दोनों अश्वनी कुमार पार्थिव लिंग की पूजा करते हैं लक्ष्मी देवी स्फटिक में लिंग की आदित्य गण ताम्रमय लिंग की राजा सोम मोती के बने हुए लिंग की तथा अग्निदेव बज्र हीरे के लिंग की उपासना करते हैं श्रेष्ठ ब्राह्मण और उनकी पत्नियां मिट्टी के बने हुए शिवलिंग का मयासुर चंदन निर्मित लिंग का और नागण मूंगे के बने हुए शिवलिंग का आदरपूर्वक पूजन करते हैं देवी मक्खन के बने हुए लिंग की योगीजन भस्म में लिंग की यक्षगण दधि निर्मित लिंग की छाया देवी आटे से बनाए हुए लिंग की और ब्रह्मपत्नी रत्नमय शिवलिंग की निश्चित रूप से पूजा करती हैं बाणासुर पारत या पार्थिव लिंग की पूजा करता है दूसरे लोग भी ऐसा ही करते हैं ऐसे ऐसे शिवलिंग बनाकर विश्वकर्मा ने विभिन्न लोगों को दिए तथा वे सब देवता और ऋषि उन लिंगों की पूजा करते हैं भगवान विष्णु ने इस तरह देवताओं को उनके हित की कामना से शिवलिंग देकर उनसे तथा मुझ ब्रह्मा से पिनाक पाड़ी महादेव के पूजन की विधि भी बताई पूजन विधि संबंधी उनके वचनों को सुनकर देवशिरमणियों सहित में मैं ब्रह्मा हृदय में हर्ष अपने धाम में आ गया मुने वहां आकर मैंने समस्त देवताओं और ऋषियों को शिव पूजन की उत्तम विधि बताई जो संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाले हैं